दादू कहते हैं पंथ निहारत पीव का विरहन पलटे केस अपने बाल भी संभालती जाती लौट लौट के राह पर भी देखती जाती आते हों तो कम से कम बाल तो सवारे मिल जाए कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए और विरह की उदासी से ही स्वागत हो इसलिए संत की अवस्था को तुम ठीक से समझने की कोशिश करो वो तुम्हें बाहर से बिल्कुल प्रसन्न और आनंदित दिखाई पड़ता है केस समारे लेकिन भीतर एक गहन पीड़ा और गहन रुदन भी है वो प्रभु के लिए पुकार रहा है भक्त तुम्हें बाहर से तो बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़ता है नाचता हुआ दिखाई पड़ता है भीतर उसके एक कांटा भी चुभा है वो नाच रहा है किसी के लिए कि वो आए तो उदास ना पाए नाचता हुआ पाए लेकिन भीतर वो पुकारे जा रहा है मन चित्त चातक ज्यू रटे फ्यू फ्यू लागी प्यास दादू दर्शन कारने पुरबहु मेरी आस दादू विरहन दुख कासिन कहे कासिन देई संदेश पंथ निहारत पीव का विरहन पलटे केस ना वह मिले न मैं सुखी कहूँ क्यों जीवन होई जिन मुझको घायल किया मेरी दादू सोई ना वह मिले न मैं सुखी जीवन में सिर्फ एक ही सुख है वो है परमात्मा से मिल जाना से सब कितना ही सुख दिखाई पड़े दुखी है आज नहीं कल हर सुख को तुम पलटोगे और दुख छिपा हुआ पाओगे हर सुख को उघाड़ोगे और दुख को छिपा हुआ पाओगे सुख तो केवल घूंघट दुख का बस जब तक घूंघट पड़ा है तब तक ठीक घूंघट उठाया कि दुख से मिलन होगा दुख असलियत है सुख सिर्फ घूंघट और ऐसा तुम्हें भी रोज रोज अनुभव होता है मगर तुम अपने अनुभव से सीख नहीं पाते मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि वो अपने अनुभव से भी सीख नहीं पाता अनुभव तो होते हैं लेकिन सीख नहीं निचोड़ पाता अनुभव ऐसे पड़े रह जाते हैं जैसे माला न हो तो मन के पड़े रह जाएं अलग अलग सीख का अर्थ है जिसने मन के पिरो माला बना ली एक धागा पिरो लिया तुमने भी अनुभव किए हैं तुम्हारे अनुभव में और दादू के अनुभव में कोई फर्क नहीं फर्क इतना ही है तुम्हारे पास मन का ढेर लगा है लेकिन हर मन का स्वतंत्र मालूम पड़ता है तो मनकों के बीच एक धारा को जोड़ने में समर्थ नहीं हो पाए अनुभव तो तुम्हारे पास है लेकिन सिखावन नहीं है तुम सीख नहीं पाए अनुभव से एक अनुभव हुआ गया दूसरा हुआ गया लेकिन दोनों के बीच से तुम निचोड़ ना पाए सार ऐसे करोड़ करोड़ अनुभव तुम्हें हुए हैं लेकिन तुम उनसे सीख नहीं ले पाए सीख का मतलब है सभी अनुभवों का सार सीख इत्र है हजार फूलों को निचोड़कर जो बनता है हजार अनुभव को निचोड़कर जो बनता है तुमने फूलों के तो ढेर लगा लिए लेकिन इतने ही निकाल पाए और इत्र ही असली बात है न वह मिले न मैं सुखी कहूँ क्यों जीवन होई? और अगर उससे मिलन न हो तो मुझे जीवन की कोई आकांक्षा नहीं फिर जीवन ना हो यही अच्छा दादू ये कह रहे हैं कि अगर परमात्मा नहीं है और परमात्मा से मिलन नहीं है तो जीवन से मौत भली कम से कम विश्राम तो होगा व्यर्थ की आपाधापी तो बचेगी नाहक की दौड़ धूप से तो छूटेंगे फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं जीवन का एक ही अर्थ हो सकता है और वो है परमात्मा से मिलन समग्र से एक हो जाऊँ तो ही जीवन में अर्थ हो सकता है अलग अलग तुम खड़े रहो तुम्हारा जीवन व्यर्थ होगा अर्थ का अर्थी होता है समग्र के साथ तुम्हारी संगति बैठ जाए तुम ऐसा समझो कि एक कविता की एक पंक्ति को फाड़ के मैं तुम्हें दे दूं उस पंक्ति में कुछ ज्यादा अर्थ ना होगा लेकिन वही पंक्ति पूरी कविता में बड़ी सार्थक थी फिर ऐसा समझो कि पंक्ति को भी फाड़ के एक शब्द ही तुम्हारे हाथ में दे दूं उसमें और भी कम अर्थ रह जाएगा पंक्ति में थोड़ा बहुत अर्थ भी था फिर तुम ऐसा समझो कि शब्द को भी तोड़कर बचे हुए वर्णों को तुम्हें दे दूं तब तो और भी अर्थ हो जाएगा आ बा सा डा इनमें क्या अर्थ है लेकिन इसी बारह खड़ी से कालिदास के सारे ग्रंथ निर्मित होते हैं शेक्सपियर का सारा काव्य निर्मित होता है इन्हीं शब्दों से बुद्ध के वचन निर्मित हैं कृष्ण की गीता मोहम्मद का कुरान तब बड़े अर्थपूर्ण हैं वो अब ये बड़ी आश्चर्य की बात है वर्णों में तो कोई अर्थ नहीं होता अल्फाबेट तो अर्थ शून्य होती फिर दो वर्ण मिलते हैं शब्द बनता है शब्द में थोड़ा अर्थ होता है फिर शब्द मिलते हैं पंक्ति बनती पंक्ति में और भी थोड़ा अर्थ होता है फिर पंक्तियाँ मिलती हैं और गीत निर्मित होता है फिर गीत में और भी अर्थ होता है तुम अभी अक्षरों की भांति हो अकेले थकेले खड़े आबा साडा कुछ अर्थ नहीं शब्द बनो पंक्ति में जोड़ो फिर उसके महाकाव्य के हिस्से हो जाओ तब तुम्हारे जीवन में अर्थ आएगा अर्थ सदा परमात्मा का है परमात्मा का अर्थ है पूरे का व्यक्ति का कोई अर्थ नहीं है अर्थ समि का है ना वह मिले ना मैं सुखी और बिना अर्थ के कभी कोई सुखी हुआ व्यर्थ जीकर कभी कोई सुखी हुआ सुख तो अर्थपूर्ण जीवन की सुगंध है जहां अर्थ होता है जीवन में वहां सुख की सुगंध पैदा होती वो सुबहस है न वह मिले न मैं सुखी कहूं क्यों जीवन होई उसके बिना तो जीवन का कुछ होने का अर्थ नहीं जिन मुझको घायल किया मेरी दारू सोई कहते हैं दादू और जिसने मुझे घायल किया है वही मेरी दवा है परमात्मा से कम दवा पर वे नहीं शास्त्र से उन्हें तृप्ति नहीं होती सिद्धांत से उन्हें प्यास नहीं बुझती कितना ही प्रत्यय और धारणाओं का जाल खड़ा कर दिया जाए उससे कुछ राहत नहीं आती वो तो कहते हैं जिन मुझको घायल किया जिसने मुझे घायल किया है मेरी दारू सोई वही मुझे दबा दे वही मेरी दवा बने परमात्मा से कम पर जो राजी होने को राजी है वो कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा रास्ते में बड़े प्रलोभन हैं बहुत चीजें रास्ते में आती पहले तो संसार है खड़ा हुआ उसमें बड़े प्रलोभन हैं काम वासना के पद वासना के धन वासना के बड़े प्रलोभन किसी तरह उनसे छूटो सत्य की यात्रा पर चलो तो भीतर की जगत की शक्तियां प्रकट होनी शुरू होती चमत्कार पूर्ण शक्तियां हाथ में आनी शुरू हो जाती तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे लोग चमत्कृत हो जाएं। डर है कि कहीं तो मदारी बन के समाप्त ना हो जाओ अगर तुम्हारा आकांक्षा परमात्मा के लिए ही नहीं तो तुम कहीं ना कहीं रुक जाओगे कहीं ना कहीं पड़ाव को मंजिल समझ लोगे रात रुकने के लिए ठीक था लेकिन सदा वहीं रह जाने के लिए ठीक न था और आगे जाना है वहा पह पहुंचना है जिसके आगे और आगे समाप्त हो जाता है उसके पहले नहीं रुकना है जिन मुझको घायल किया मेरी दारू सोई दादू करबिन सरबिन कमान बिन मारे खेच कसीस लागी चोट शरीर में नक्सिक साले सीस न तो उसके हाथ है न उसके हाथों में कमान है न कमान पर कोई तीर है दादू करबिन सरबिन कमान बिन मारे खींच कसीस, लेकिन फिर भी उसने ऐसा खींच के निशाना मारा है हाथ नहीं हाथ में कमान नहीं कमान पर तीर नहीं फिर भी उसने ऐसा खींच के निशाना मारा है लागी चोट शरीर में नक्सिक साले सीस और ऐसी चोट लगी है कि नाखून से लेके पैर के और सिर तक पीड़ा ही पीड़ा हो गई पूरा हृदय तन मन देह सब एक ही ज्वाला से जल रहे हैं मन चित्त चातक ज्यू रटे प्यो प्यो लागी प्यास दादू दर्शन कार ने मेरी आस विरह जगावे दर्द को दर्द जगावे जीव जीव जगावे सुरति को पंच पुकारे पीव चोट लग जाए उसकी तो विरह पैदा होता है विरह पैदा हो जाए तो दर्द पैदा होता है दर्द पैदा हो जाए तो जीवन में जागरण आने लगता है जागरण आ जाए तो सुरती सदती है और सुरती सद जाए तो फिर न केवल आत्मा उसको पुकारती है पंच तत्व भी शरीर के पांच तत्व भी उसी की पुकार से भर जाते तब समग्र तन प्राण उसी को पुकारने लगता है विरह जगावे दर्द को तो पहली बात है विरह वहां से सूत्रपात है वहां से यात्रा का प्रस्थान बिंदु है जिनको विरह ही नहीं उनके लिए तुम लाख समझाओ कि जागो वो जगेंगे ना उनको तुम लाख समझाओ कि परमात्मा की प्यास से भरो वो सुनेंगे लेकिन उनकी समझ में कुछ भी ना आएगा कि कैसी प्यास किसकी प्यास उनको लगेगा सब बातें हवाई हवा में हो रही दर्द की बात है और दर्द तो पैदा होता है विरहस मिस्र में एक पुरानी कहावत है कि इसके पहले तुम परमात्मा को चाहो परमात्मा तुम्हें चाहता है अन्यथा विरह कैसे पैदा होगा विरह तो कोई पैदा नहीं कर सकता वही पैदा कर सकता है इसके पहले कि तुम उसकी तरफ जाओ वो तुम्हें बुलाता है और ये ठीक भी है कि पहले वही बुलाए पहले उसी का निमंत्रण आए क्योंकि उसी का सब कुछ है तुम भी उसी के हो तुम अपने तय उसको खोज भी कैसे पाओगे अगर वो मिलने को राजी ही ना हो उसका मिलने के लिए राजी होना पहली घटना है जब वो मिलने को राजी होता है तभी तुम्हारे जीवन में विरह उठता है और विरह उठ जाए विरह का है एक गहरा आकर्षण सब फीका फीका लगने लगता है ये दुनिया सपना और माया जैसी लगने लगती करते हो उठते हो बैठते हो कामधाम है सब निपटाना है कर्तव्य है पर नाटक हो जाता है रस खो जाता है एक तथस्थता बनने लगती है बाहर की तरफ से एक गहन उदासीनता आ जाती ठीक है हो तो ठीक न हो तो ठीक चलते हो क्योंकि चलना है लेकिन अब पैरों में कोई पागलपन नहीं रह जाता चलने का किसी भी क्षण राजी हो इस राह से उतर जाने को जब मौका मिलेगा तभी उतर जाओगे संसार एक बड़ा नाटक एक बड़ा नाटक का मंच हो जाता है जीवन एक अभिनय हो जाता है विरह के जगते ही होते यहाँ हो यहाँ होते नहीं खड़े होते हो बाज़ार में बाजार में नहीं खड़े होते याद उसकी ही सताए चली जाती पुकारता वही रहता है जहां कहीं हो सो जागो तो भी उसकी पुकार लगी रहती ऐसा हुआ कि स्वामी राम अमेरिका से वापस लौटे उनके एक मित्र सरदार पूर्ण सिंह उनके पास ठहरे पुराने बचपन के साथी थे ठहरी गढ़वाल में दूर पहाड़ी में बने एक छोटे से मकान में थे आसपास कोई भी ना था मीलों तक सन्नाटा था, था पहाड़ों का रात दोनों सोए पूर्ण सिंह को नींद ना लगी क्योंकि कुछ आवाज सुनाई पड़ने लगी थोड़े हैरान हुए गौर से सुना तो आवाज़ समझ में आने लगी राम राम राम की कोई धुन लगा रहा है कौन यहाँ राम की धुन लगा रहा होगा उठ के बाहर आए बरंडे में चक्कर लगाया दूर दूर तक सन्नाटा है कहीं कोई नहीं दिखाई पड़ता और हैरानी हुई कि जितने कमरे से दूर गए उतनी ही आवाज़ धीमी सुनाई पड़ने लगी कमरे में वापस आए आवाज़ तेज़ी से सुनाई पड़ने लगी और राम तो सो रहे हैं राम के पास गए तो आवाज और जोर से सुनाई पड़ने लगी बहुत हैरान हुए पैर की तरफ कान रखा हाथ की तरफ कान रखा सिर की तरफ कान रखा पूरे तनप्राण से राम की एक ही आवाज उठ रही राम राम राम घबरा गए कि हो क्या रहा है ये तो संभव नहीं मालूम होता जगाया राम से पूछा क्या मामला है राम ने कहा होता है कुछ दिनों से होता है पहले तो मैं राम की याद करता था वो सिर में ही गूंजती थी मेरी वाणी पर ही उतरती थी कंठ तक रह जाती थी फिर गहरी उतरी हृदय तक पहुंची फिर धीरे दीर धीरे मुझे कहने की जरूरत ही ना रही वो अपने आप गूंजने लगी मैं सुनने वाला हो गया फिर दिन में होती थी रात नहीं होती थी फिर धीरे दीर धीरे रात भी समा गई अब चौबीस घंटे मेरे बिना किए चल रही अहिर्निस ऐसी स्थिति को संतों ने अजपा जाप कहा है जब तुम करते नहीं और होता है ऐसी घड़ी के बाद ही उस परम से मिलन की संभावना बनती ये तुम्हारी तैयारी हो रही है ये तुम्हारा संगीत सधरा है तुम लेबद्ध हो रहे हो लेकिन ध्यान रखना वही जगाता है पहले वही उठाता है धन्यभागी हैं वे जिनके जीवन में विरह की बूंद आ गई उसका मतलब है सागर का निमंत्रण आ गया धन्यभागी हैं वे जिनके मन में पीड़ा उठने लगी अज्ञात की पुकार धन्यभागी हैं क्योंकि परमात्मा ने उन्हें चुन लिया तुम तो बाद में ही चुनोगे पहले वो तुम्हें चुन लेता है विरह जगावे दर्द को दर्द जगावे जीव और फिर जब दर्द से भर जाती है जी, जीवन धारा तो तुम जागोगे ही सुख में तो आदमी सो जाए दर्द में कैसे सोएगा सुख सुलाता है इसलिए भक्तों ने कहा है सुख मत देना दुख देना जुनैद एक सूफी फकीर हुआ वो रोज परमात्मा से प्रार्थना करता था कि दुख देना जारी रखना सुख मत देना एक दिन उसके भक्त ने सुन लिया वो बहुत हैरान हुआ उसने कहा इसका राज बताओ या तो तुम पागल हो या मैंने गलत सुना क्या तुमने यही कहा कि सुख मत देना दुख देना ये कैसी प्रार्थना जुन्नैद का धीरे दीर धीरे समझे हम तब से यही प्रार्थना करते हैं क्योंकि दुख जगाता है सुख सुला देता है सुख तो एक तरह की तंद्रा है इसलिए तो लोग सुख में परमात्मा की याद भूल जाते हैं बस दुख में ही याद आती विरह जगावे दर्द को दर्द जगावे जीव तब जागरण सधने लगता है जीव जगावे सुरति को और जब जागरण बहुत गहन हो जाता है तो उसी जागरण की गहनता से स्मरण आता परमात्मा का सुरति जगती पंच पुकार और फिर आत्मा ही नहीं पुकारती फिर तो शरीर का रुआ रुआ भी ये पंच तत्वों से बनी देह भी उसी को पुकारने लगती है तो ये भी उसी की छिपा तो इसमें भी वही है ये देह भी तो कभी ना कभी उस तक पहुंच ही जाएगी सभी उसकी यात्रा पर हैं कोई थोड़ा आगे है कोई थोड़े पीछे तुम थोड़े आगे तुम्हारी देह थोड़ी पीछे लेकिन है तो उसी की यात्रा पहुंचना तो वही है सारा अस्तित्व तो, अंततः तो उसी में लीन होना है जहां से स्रोत है वही नियति है अंतिम लेकिन दर्द चाहिए विरह चाहिए तुम्हारे जीवन में कई बार विरह उठती है, तुम उसे संभाल लेते हो तुम कहते हो पागल थोड़ी होना है रोक लेते हो थाम लेते हो अपने हृदय को मौका चूक जाते हो वो बुलाता है तुम बहरे हो जाते हो वो पुकारता है तुम अपने को संभाल लेते हो तुम कहते हो पागल थोड़ी ही होना है अब जब दोबारा वो पुकारे अब जब दोबारा दादू कर बिन सरबिन कमान बिन मारे खींच कसीस अब जब वो बिना हाथों के बिना धनुष के बिना बाण के खींचे और मारे तीर को और निशान को तो लग जाने देना चोट को पागल होना हो तो पागल हो जाना क्योंकि अभी तुम्हारा जो जीवन है वो पागलपन है अभी तुमने जिसे प्रकाश समझा है वो अंधकार है और जिसे जीवन समझा है वो सिर्फ मृत्यु का आवरण है ऐसी घटना मैंने सुनी है अमीर खुसरो एक बहुत अद्भुत कवि हुआ है वो साधारण कवि न था ऋषि था उसने जाना था वही गाया है और खूब गहराई से जाना था उसके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया एक सूफी फकीर निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो हजारों भक्त आए अमीर खुसरो भी गया अपने गुरु को देखने लाश रखी थी फूलों से सजी थी अमीर खुसरो ने देखी लाश और कहा गौरी सोबत सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरू घर आपने रैन भई यह देश खुसरू ने कहा गोरी सोबत सेज पर मुख पर डारे केस ये गोरी सो रही है सेज पर मुख पर केस डाल दिए गए चल खुशरू घर आपने अब ये वक्त हो गया अब रोशनी चली गई इस संसार से अब यहां सिर्फ अंधकार है चल खुसरू घर आपने रैन भई यह देश यह देश अब अंधेरा हो गया रात हो गई और कहते हैं यह पद कहते ही खुसरू गिर पड़ा उसने प्राण छोड़ दिए बस ये आखिरी पद है जो उसके मुंह से निकला तुमने जिससे रोशनी जानी है वो रोशनी नहीं खुसरू ने रोशनी देख ली थी निजामुद्दीन ओलिया की उस रोशनी के जाते ही सारा देश अंधकार हो गया रैन भई यह देश चल खुसरू घर आपने अब हम भी अपने घर चलना भी वक्त अब यहाँ कुछ रहने को बचाना खुसरों ने निजामुद्दीन अलिया में जीवन का दिया पहली दफ़ा देखा जाना कि जीवन क्या है पहचाना प्रकाश क्या है होश में आया कि होना क्या है उस दिए के बुझते ही उसने कहा हमारे भी घर जाने का वक्त आ गया तुम जिसे अभी प्रकाश समझ रहे हो वो प्रकाश नहीं है और तुम जिसे अभी जल समझ रहे हो वो जल नहीं है और जिससे तुम अभी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हो उससे प्यास बुझेगी नहीं बढ़े भला एक ही को ख्याल रखो और प्रतीक्षा करो कि उसका तीर तुम्हारे हृदय में बिंध जाए और तुम्हारे नक्श से लेकर सिर तक विरह की पीड़ा में तुम जल उठो एक ही प्रार्थना हो तुम्हारी अभी कि तेरा विरह चाहिए तेरा निमंत्रण चाहिए तू बोला तेरी पुकार चाहिए एक ही प्रार्थना और एक ही भाव रह जाए कि उससे बिना मिना बिना मिले कोई सुख कोई आनंद संभव नहीं है तो फिर देर ना लगेगी बिना हाथों के बिना प्रत्यंशा और तीर के उसका तीर सदा ही तैयार है सदा सदा है तुम इधर हृदय खोलो उधर से तीर चल पड़ता है तुम इधर राजी हो उसकी पुकार आ जाती कहना मुश्किल है कि उसकी पुकार पहले आती है कि तुम पहले राजी होते हो यह वैसा ही है जैसा मुर्गे अंडी का संबंध है कौन पहले मुर्गा या अंडा बहुत मुश्किल है भक्त पहले कि भगवान पहले बहुत मुश्किल है पर तुम इतना तो करो ही कि अपने हृदय को खोल दो तुम राजी रहो वो जब तुम्हें पुकारे तो तुम चल पड़ने को राजी रहो पागल होने को राजी उस राजीपन में ही तुम्हारे जीवन में रूपांतरण होगा महाक्रांति होगी ध्यान पर मेरा सारा जोर सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारा हृदय अवरुद्ध ना रहे खुल जाए दीवाल हट जाए तो जब वो तुम्हें पुकारे तुम सुन लो जब उसका हाथ बढ़े तो तुम अपने हाथ को बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ लो जब वो तुम्हें अनंत की यात्रा पर ले चले तो तुम चल पड़ने को राजी हो जाओ मन चित्त चातक जीव रटे प्य प्यो लागी प्यास दादू दर्शन कारणे पुरबहु मेरी आस ऐसी चातक जैसी पुकार तुम्हारे हृदय में भी भरे तुम भी जलोस विरह की अग्नि से इसे ही तुम सौभाग्य समझना अभी तुम्हारी जो सुख सुविधा की जिंदगी है वो झूठ वो सिर्फ एक मीठा सपना है जो कभी भी टूट जाएगा जितने जल्दी तुम जाग जाओ उतना अच्छा ऐसे ही बहुत समय जा चुका है और अब जब उसकी रथ की गड़गड़ाहट सुनाई पड़े तो मत कहना कि आकाश में बादलों का गर्जन है अब जब आकाश में बादलों का गर्जन सुनाई पड़े तो सुनना कि उसका रथ आ रहा है और जब तुम्हारे द्वार पर थपथपाहट हो उसकी तो मत कहना कि हवा ने धक्का दिया है अब तो जब हवा धक्का दे द्वार पर तो उसके हाथों को पहचानने की कोशिश करना हवा में उसी के हाथ हैं आकाश में उसी की गड़गड़ाहट है फूलों में उसी की गंध है चारों तरफ उसी की चर्चा है तुम नाह की बहरे बने बैठे हो जगाओ प्यास को प्यास प्रार्थना बनती और प्यास की पूर्णता ही फिर परमात्मा बन जाती प्यो प्यो लागे प्यास आज इतना